कि किसी के पास गए और उसे पूछा कि आपने पहचाना हम तुम कौन है कि हम तो नहीं पहचाने है अरे तुमने नहीं पहचाना ये सब बातें ऐसे नहीं <coughs> जो बड़े लोगों के पास अगर कोई छोटा जाए तो उसे पूर्वक जाना चाहिए और बिना पूछे भी अपना पहला परिचय जब उनके पास जाए तो पहले अपना परिचय दे तब बात करे ये नियम है ये ना पूछे क्या तुम तो पहचानते हो नहीं पहचानते

अगर नित्य जानता पहचानता रोज रोज मिलते हैं पहचान की बात ही है तो, तो कोई बात ही नहीं उसे पर्चे देने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर प्रथम बार आता है पहचान पहले से है नहीं है देखा नहीं है पहचानते नहीं है तो अपने आप व्यक्ति को अपना पर्चे देना चाहिए पहले के न्याय टेलीफोन में भी डायरेक्टरी में आप देखेंगे कि नियम ये है टेलीफोन जब किसी करो तब जिसको भी फोन आ गया उससे बार बार मत पूछोग तुम कौन हो कौन हो कहा कौन मिला

आप पहले अपना बताओ कि मैं अमुख बोल रहा हूँ अब पूछो कि आपको फोन हम जहाँ किए थे वही बोल रहे हो कि नहीं अपना परिचय न देना मूर्खता का लक्षण है और असभ्यता का लक्षण है टेलीफोन पर जो ऐसे बात करते हैं उसके माने नियम जाने और न सभ्यता जाने ये इस प्रकार की पद्धति है ये सब साधारण अपने व्यवहार की बातें हैं इनको सबको

ध्यान रखना चाहिए सीखना चाहिए जैसे फोन करे बाकी फोन में आवाज बिल्कुल साफ होती नहीं और पहचान नहीं पाता कोई व्यक्ति वहाँ तो तुरंत पहले बता रहे कि हम व्यक्ति बोल बोल रहा वहाँ तो वो समझ जाएगा हाँ ठीक फिर अपना परिचय देने में उसको भी संकोच नहीं होगा नहीं कुछ भी जाने कौन फोन कर रहा है परिचय अपना देना दे दे इधर वो टमुटुली करेगा

इसलिए ये यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी ने इस प्रकार से परिचय दिया में मारदनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना कृपा नाम ये हमारा नाम है मैंने आपको बता दिया तो ये तो परिचय हो गया लेकिन ये परिचय अधूरा परिचय हाँ। अब अब जैसे उन्होंने भरत जी ने पूछा की को तुम था तुम कौन हो तुम्हारो उसका उत्तर ये हो गया कि मैं हनुमान कपी हूँ

और मारुत का पुत्र है, लेकिन कहाँ से आए उसका उत्तर भी होना चाहिए तो उसकी बात पूरी तरह तो जब कहते हैं दीन बंधु रघुपति कर कि परिचय मुख्य बात यह है कि हम भगवान श्री राम जी के दास हैं, है किनकर सेवक हैं, भगवान के दीन बंधु रघुपति दीना अब उनके हम दास हैं कि माने हम दीन है

पर हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की है और हमारी दासता सेवा भगवान ने स्वीकार की है इसलिए भगवान दीनबन्धु है तब हम उनके किंकर है तब उनके दास हैं तो जहाँ भरत जी ने ये सुना तो सुनत भरत भेंट उठ सादर बास। ये बात जहाँ सुनी तहा भरत जी को दिखाई देने लगा अरे ये तो ये भी भगवान भक्त है ये वही हनुमान है जो पहले हमको मिले थे हम इनको ब्राह्मण देश में पहचान नहीं पाए समझ नहीं पाए

ये हनुमान जी है तो बस हनुमान जी से उठ तो के बड़े प्रेम पूर्वक भरत से मिले सुनत भरत फेंटे उठ उठ करके खड़े होकर के मिले सादर में अभी आदर की बात क्या है कि एक भक्त को दूसरा भक्त आदर किस प्रकार से करता है ये भी देखो ये सब एक दूसरे के लिए आदरणीय है हनुमान जी के लिए भरत आदरणीय है और भरत जी के लिए हनुमान जी आदरणीय है

आदरणीयतम है कि स्वयं अपने आप में अहम नहीं है विनम्रता है तो दोस्तों आदर कर रहे हैं दूसरे के, दूसरे को तो भरत जी ने बड़े आदर पूर्वक हनुमान जी को करके अपने हृदय से लगा लिया इससे यह भी मालूम हो गया कि जब इन्होंने हनुमान जी कहा कि दीन बंधु रघुपति करे किंकर

इसके माने हनुमान जी कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम जी के दास हैं इसके मान भगवान श्री राम जी के पास ही आ रहे हैं ऐसे नहीं रास्ते चलते हमने कहीं सुना है कि भगवान आ गए हैं तो ऐसी सुनी सुनाई बात ये सुना रहे हैं है। ये तस्वीरें भगवान के पास सही आ रहे हैं इसलिए बिल्कुल पक्की खबर सुना रहे हैं की भगवान श्री राम जी आ ही रहे तो वो जो बात सूचना दी थी हनुमान जी ने की जिनका क्या आप स्मरण कर रहे हैं वो भगवान श्री राम जी आ रहे हैं

तो उनको विश्वास हो गया कि सूचना समाचार देने वाला व्यक्ति की सूचना बिल्कुल पक्की है तो वैसे ही वो सूचना सुनकर के बड़े प्रसन्न थे भरत जी लेकिन अब तो और भी अधिक उनके हृदय में दृढ़ता आ गई कि अब तो बिल्कुल पक्की बात है भगवान आ ही रहे तो मिले तो प्रेम नहीं है समाता अब देखो भरत जी जो है वो हनुमान जी से हृदय लगा करके मिल रहे हैं और प्रेम समाता नहीं

मैने उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम है वो प्रेम समाना के माने उम्र तक चला जा रहा है प्रेम इतना उमड़ता आता है हृदय में समाता नहीं तो बड़े प्रेम के साथ में मिल रहे हैं हनुमान जी भी भरत जी से मिल रहे हैं भरत जी भी हनुमान जी से मिल रहे हैं ये दो भक्तों का दो भक्तों का मिलन पहले परिचय हो गया और उसके बाद उनका मिलन भी हो गया तो भक्त दूसरे से कितने प्रेम पूर्वक विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक

मिलते हैं और कैसी वाणी बोलते हैं प्रिय वाणी किस प्रकार से बोलते हैं अहंकार रहित अपनी सरल वाणी में सहज भाव में इस प्रकार की कैसा स्वभाव वो सब चित्र सामने आ जाता है नयन सर्वत जल पुल गाता अब प्रेम सब के दोनों के हृदय में अत्यधिक प्रेम भी है भक्ति का प्रेम सब दोनों के नये तो श्रबत नयन जल नेत्र में प्रेमाश्र जल पुल और पुलकित गाता शरीर पुलकित हो रहा है

ये वही लक्षण जो है इस प्रकार से फलक गात लोचन जल भर हो वैसे ही कहते हैं ये जो है दोनों बराबर सूचना इसी बात की है कि भरत जी के हृदय में तो भगवान का प्रेम है ही है निरंतर प्रेमा सुते रहते हैं हृदय गदगद है हनुमान जी भी उनसे मिले तो उनके मन में भी उसी प्रकार का प्रेम उद्रप उनको देख करके भी हो गया उनसे मिले तब तो और भी अधिक हो गया

भरत जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अब हनुमान जी ने आकर के इतना संदेश सुनाया और भरत को ऐसा प्रसन्न कर दिया आनंदित गदगद गद भरत जी हो गए तो भरत जी को लगा कि इसके बदले में कुछ देना चाहिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए तो वो भी बात आती तो कहते हैं कि कपि तब दरस सकल दुख बीते तब कहते हैं कि हे कपि हनुमान जी तुम्हारे दर्शन पा करके सारे दुख बीते तुम्हारे दर्शन पा

अब देखो भक्त के दर्शन पा करके दुख बीत जाए तब ऐसा भक्त है और भक्त को देखते ही कोई वैसे दुखी हो जाए तो क्या वो भक्त है? भक्त के दर्शन से तो दुख बीत जाने चाहिए तो कहते हैं कभी तब दर्श सकल दुख बीते तुम्हारे दर्शन तो सारे दुख मिट गए और मिले आज मुही राम प्रीते और कहते हैं के कि आज मुझे तुम्हें क्या मिले हो

हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान ही मिल गए तो यही कहते हैं, मिले आज मुई आज हमें भगवान मिल गए राम की रीते भगवान राम जो कृपा करने वाले हैं भक्तों को दुखियों को दुख को मिटाने वाले हैं ऐसे कृपा निधान ज्ञ भगवान ही मानो मिल गए हो ऐसी प्रसन्नता हमको हो रही है तो थोड़ी बहुत सूचना इस बात की भी है कि भक्त में भगवत्ता आ जाती

भक्त केवल भक्त ही नहीं है कि भक्त के माने भक्त है शरीर है और मन विकास से जीव मात्र है ऐसे नहीं है भक्त में उस जीव में भगवत्ता आ जाती है भगवान के जो गुण हैं वो भी भक्त में आ जाते हैं जैसे भगवान जो है वो दया निधान है कृपालु हैं जैसे उदार है आनंद स्वरूप है वो सब गुण जो है वो भक्त में भी अवतरित होते हैं तब तो भक्ति आती है इसलिए

भक्ति के मिलने के मने भगवान के मिलने जैसा ही सुख प्राप्त होता है तो मिले आज महिराम राम प्रीते बार बार पूछी कुशलाता और कहते हैं कि बार बार फिर हनुमान जी ने भरत जी ने हनुमान जी से भगवान की कुशल पूछी कहा भगवान कैसे है हा? उनको प्रसन्न है कोई युद्ध में उनको कोई हानि तो नहीं हुई

कोई पीड़ा तो नहीं हुई रास्ते में तो कोई कष्ट नहीं हुआ इस प्रकार से बार बार उनकी कुशल भगवान कैसे हैं, कैसे हैं उनके संबंध में और बताओ और बताओ पूछते जाते हैं और ये भी कहते हैं कि तो कहूं देवता सुनभ्राता कि हे भाई ये बताओ कि हम तुमको क्या, दे। क्या दें क्या दें कि मने अब देखो भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ लेता है तो उसके बदले में देगा जरूर

एक पक्षी सिद्धांत नहीं कि ले मात्र लो और देने के नाम पर कुछ नहीं तो कहा वो भारतीय ही नहीं हिंदू संस्कृति जानते ही नहीं लेना लेना निशाचरी पर रुपी है बस ले मात्र दूसरे को मारो छीनो जबरस्ती ले लो या दे, दे तो ले लो और देने के नाम पर कुछ नहीं

नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। समाज में ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है कलयुग में बहुत अधिक बढ़ गई क्योंकि शास्त्रों का पठन पाठन नहीं अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं माता पिता बच्चों को समझाते सिखाते नहीं वो भी जानते नहीं इसलिए ये संस्कृति और ये सिद्धांत जीवन के लुप्त होते जाते है। अब देखते हैं अब व्यक्ति यही देखता है कि कहा क्या मिल जाए कहाँ क्या छीन लो और उसके बदले में न कुछ करना पड़े न कुछ देना पड़े

बास ये बहुत अच्छा इसके मैंने हम कितने चालाक चालाकने बुद्धिमान है कि सब ले लेते हैं देते कुछ नहीं ऐसे अपने अपने चालाकी का अहंकार रखते हैं अपनी बुद्धि में लेकिन ये सब उसकी बुद्धि की मंदता है जहा कहीं है। देखो हनुमान जी समाचार देते हैं केवल आकर के

उससे हम भरती को प्रसन्नता होती तो उनको लगता है कि देखो इन्होंने इतनी प्रसन्नता हमको प्रदान की समाचार आकर के सुनाए तो बदले में हमें कुछ देना भी चाहिए लेकिन देने के लिए ये भी कि ये हमें तोड़ना पड़ता है कि कितना हमने दिया उसके उसके बदले में कितना दे तब हमारा भार पूरा हो हटे अब ऐसा नहीं कि लेख तो बहुत लिया और देने के नाम पर जरा सा

कबीर रात से बड़े कठोर कत, बात बोलने वाले हैं बोलते हैं कि चोरी करें निहाई की और देश का दान और फिर ऊंचे चढ़ देखे कितनी दूर विमान चोरी करें निहाई की दोहे की निहाई इतनी बड़ी निहाई है वो तो चढ़ा लो दिया भी कितना दिया

दे सू का दानी जरा सुई दान दे दी आपको तो क्या देखता है मैंने सुई की दान दिया है इसलिए हमारे लिए भी विमान आना चाहिए स्वर्ग से तब तो छत ऊपर चढ़े हुए देख रहे हैं कि विमान कब स्वर्ग से आवे और कल हम स्वर्ग जाए क्या सुई का दान किया है और न्याय की जो छोड़ी किसो इसलिए देने में भी व्यक्ति को ये जब है कि वो

लिए तो थोड़ा दे उसमें कम न दे उससे दुगना दे चौना दे ये प्रवृत्ति होनी चाहिए देने की अधिक प्रवृत्ति हो तब अध्यात्म का मार्ग तो ऐसा ही है और भौतिक मार्ग हो सकता है इसका उल्टा हो लोग बात अपने व्यवहार में ऐसे सिद्धांत बनाए होंगे लिए ज्यादा ले कम तो इसके माने भौतिक मार्ग में विपरीत मार्ग है अगर ऐसा है लेकिन उसमें भी नहीं चलता नहीं ज्यादा देने अगर कोई व्यक्ति जैसे दुकानदार है

पैसा ले ले ज्यादा तो सामान दे कम मूल्य जितना पैसा लिया उतना तो सामान नहीं देता घाट कम ये ज्यादा अच्छे माल का पैसा ले लिया और माल खराब दे दिया तो इसके मान जितना लिया उतना उसने दिया नहीं नहीं दिया तो क्या हुआ तो समझे कि देखो हम कितना कमाई ले जा रहे हैं कितने धनी हो रहे हैं कितने धनी हो रहे हैं लेकिन ऐसा है जो है उसका व्यापार फिर ज्यादा दिन चलता नहीं और फिर उसका व्यापार हो जाता ठंडा

उसका समाप्त हो जाता है सबका सबका दिया और उसके बाद इस प्रकार का कमाई हुआ गंभीर दुख ही देता है सुख देता नहीं है और अनेक प्रकार से निकलता है खाली करता है जितना आता है उससे ज्यादा ले जाता है ये सब घटनाएं प्र रहती हैं लेकिन मंद बुद्धि के व्यक्ति उन सब बातों को तरफ दे, देख नहीं पाते समझ नहीं पाते शास्त्र ही सुझाता है इसको देखे व्यक्ति

तो ये कहते हैं कि जितना ले उससे अधिक देने का विचार रखे तो, तो कहा सुनता यही संदेश सरिध जग मा ही कर विचार देखे अब हम त्राजू बना के चल रहे हैं की एक त्राजू पर रखा पढ़ले पर ये संदेश और दूसरी त्राजू पर संसार की कोई भी वस्तु तो ले लेकर के रखते जाए स्वर्ग अपर्ग इत्यादि रखते जाए और दोनों को तोले और तौल करके देखे की भाई

इससे संदेश से ज्यादा भारती की मूल्य की वस्तु कौन है ज्यादा कीमती वस्तु क्या है जो हम इनको दे तो भरत जी कहते हुए तो ढूंढे नहीं मिलती हमें मैंने भगवान के प्राप्त होने की का संदेश या परमात्मा का प्राप्त होना इससे अधिक मूल्यवान दुनिया में कुछ नहीं है संसार के सारा राज्य स्वर्ग के सारे सुख एक किनारे हैं

और परमात्मा की प्राप्ति एक किनारे हैं, उनको सब सबको जो वो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इसलिए यही संदेश सरस जग माही कर विचार देखे उनका सुनाही और ना ही ना तो में तो ही कहते हैं कि हे था मैं तुमसे ऊर्ण नहीं

The last problem is to make a decision.

que no se vaya a ningún lado se va a ir a ningún lado

I'm sorry, I cannot transcribe the audio as <laughs> it is not clear.

la leche